सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म विद्या को कर्म असंबंधिनी बता दिया है यहां तक के ग्रंथ से कि तत्फलम उपसन रित केवल सर्वात्मक वस्तु विषय ज्ञानमत वक्षामी प्रवर्त आत्मा वा इदमे एक एव अग्रसीतनिषद तो उपनिषद प्रवृत्ति इस उद्देश्य है कि कवल सर्वात्मक वस्तुश्द तो जो निर्विशेष ब्रह्म है तद विषयक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है जैसे ब्रह्मविद आपनोती परम यह सूत्रवाक्य सत्य स्वरूप ब्रह्म को ही ब्रह्म को ही मोक्ष का साधन बताता है ऐसे आत्मा वा इदम एक एवं अग्रसित उपनिषद का तात्पर्य मोक्ष का साधन केवल निर्विशेष ब्रह्मात्म एकत्व बोध है यह बताने में है इसी के लिए उपनिषद प्रवृत्त हुई है ये बात बताई गई और ये जो ऋणत्रय हैं वे संसार को चाहने वाले अज्ञानी आधिकारिक हैं ऋणत्रय का अपाकरण बताने वाले श्रुति वचन संसार चाहने वाला जो अज्ञानी तत्कारिक हैं अज्ञानी में भी जो अज्ञानी मोक्ष को चाहता है तद तो आधिकारिक ऋणत्रय अपाकरण श्रुतियां नहीं है इसे बताने के लिए यह एक विचार प्रारंभ हुआ कि ऋण प्रतिबंधस्य अविदुष एवं मनुष्य देवलोक प्राप्ति प्रति न विदुष तो ये जो ऋण प्रतिबंध है वह मनुष्यलोक पितृलोक और देवलोक शब्दित जो संसार है उसकी प्राप्ति में प्रतिबंधक है न विदुष तो ज्ञानी के ज्ञान का जो फल है मोक्ष उसके प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं है और इसे स्पष्ट करने के लिए सोयम मनुष्यलोक पुत्रे नय्य इत्यादि श्रुति वाक्य है यहां से हम लोगों को विचार करना आज प्रारंभ करना है तो सोयम इत्यादि की अवतरण टीका है ननु ऋण प्रत्यपि प्रत्यपि अस्तु तो मुक्तिम अस्तु तो ये मुक्तिभापक्ष की शंका है कि ऋण को जैसे मनुष्य मनुष्य लोकादि की प्राप्ति में प्रतिबंधक माना जा रहा है ऐसे मोक्ष की प्राप्ति में भी प्रतिबंधक मान लिया जाए प्रतिबंधकत्वस्तु ऐसा क्यों शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा तो इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी की विशेषाभाव ये जो मनुष्यलोकादि फल है वह भी वेद प्रतिपादित है पुत्रेण अयम लोको जय इत्यादि श्रुति के द्वारा और ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुति के द्वारा मोक्ष भी प्रतिपादित है तो श्रुति प्रतिपादित दोनों फल हो गए तो श्रोतत्व कहो या वैदिकत्व कहो ये दोनों में समान है मोक्ष में और मनुष्य मनुष्यलोकादि में तो दोनों में वैदिकत्व रूप समानता होने के कारण एक वेद प्रतिपादित तो फल का प्रतिबंधक माना जा रहा है ऋण को और दूसरे फल, फल, फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं माना जा रहा है तो दोनों को भी दोनों के भी प्राप्ति में प्रतिबंधक ऋण को माना जाए ये वैदिकत्वरूप समानता होने से ये विशेषाभाव से बताया गया दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ये लिखते हैं विशेषाभाव का अर्थ कि इति यानी यथोक्त लोक मात्र प्रतिबंधकत्वे का भावात एक अर्थ किया तो यथोक्त लोक वे है मनुष्यादी लोक और उनके प्रतिमात्र ऋण प्रतिबंधक बनेगा इसको बताने वाला कोई न होने से नियामक कोई न होने से ये विशेषाभाव का एक अर्थ होगा और दूसरा कहते हैं वैदिक मुक्ता फलत्व से इति वा तो वैदिक फलत्व रूप धर्म जैसे मनुष्य लोकादि में है ऐसे मुक्ति में भी वैदिक फलत्व तो धर्म है वैदिक फल कहा जाता है वेद प्रतिपादित फल को तो वेद प्रतिपादित फल हैं दो प्रकार का जिसे अभ्युदय और निश्रेय शब्द से कहा जाता है अभ्युदय है मनुष्यादि मनुष्य लोकादि की प्राप्ति और निश्रेयस है मुक्ति तो दोनों में भी वैदिक वैदिक फलत्व समान होने से ये भी एक अर्थ भावात का निकलेगा और एक अर्थ निकलेगा जब दो फल हैं तो उनमें से एक का ही प्रतिबंधक बनेगा ऋण और एक की प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं बनेगा इसका कोई नियामक न होने से पूरोपक्षी अपने पक्ष में नियामक बताते हैं यानी मोक्ष में भी पूर्व पक्षी का पक्ष है मनुष्य लोकादि की प्राप्ति में प्रतिबंधक ऋण तो है ही है मोक्ष की प्राप्ति में भी प्रतिबंधक ऋण होगा ये पूर्व पक्ष का पक्ष है और अपने इस पक्ष की प्राप्ति पक्ष की सिद्धि में पूर्व पक्षी नियामक भी बताते हैं और सिद्धांति के पक्ष में नियामका भाव ये बताया गया विशेषाभा से और अपने पक्ष में नियामक स्मृति को बता रहे हैं अनाकृत्य मोक्षं तो मान, सवम इति स्मृतेश्च। तो अनपाकृत्य मोक्षं तु शेवान तो अनाकृत्य इसके कर्म के रूप में पूर्वाध में बताया हुआ जो ऋण है वो आएगा पूर्वाध से ये उत्तरार्थ है मनुस्मृति का स्मृति शब्द से लेना मनुस्मृति और अनापाक कृत्य मोक्षन ये वाक्य है उत्तरार्थ पूर्वार्थ कौन है तो पूर्वार्थ बताया है कितनी नंबर टिप्पणी लिखी है तीन नंबर हाँ तो तीन नंबर टिप्पणी में देखिए टिप्पणी में तो दोनों भी के लिए दो दो लिखा है पहले वाला दो तो दो नंबर टिप्पणी का है विशेषा भावात् पर और मोक्ष प्रतिबंधकत्वे इसमें जो दो नंबर है उसको तीन कर दीजिए दो को तीन अंक बना दीजिए नए पुस्तक में तीन होगा तो ठीक ही है तो मोक्ष प्रतिबंधकत्वे नियामक सत्वाच्य इत्याह अनपाकृत्य तो मोक्ष प्रतिबंधकत्वे नियामक सत्वाच्य तो मोक्ष प्रतिबंधक ये ऋण होगा इसे बताने वाला नियामक विद्यमान होने से वो कौन स्मृति वचन वो कौन सा है तो कहते कृत्य ये बताया है इसके पूर्वार्ध को बताते हैं कि ऋणा त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे इति पूर्वम अर्धम अने उस स्मृति श्लोक का पूर्वार्ध है ऋणा त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेश इसने विधिवाक्य से ये कहा विधिमोक्ष तीन ऋणों का अपकरण कर करने के बाद मन को मोक्ष के साधन में लगा लें मनोमोक्ष निवेश है अर्थ है मोक्ष प्रापक जो साधन है वह मन से तब होगा जब तीन ऋणों का अपाकरण करेंगे और ऋण का अपाकरण किए बिना जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होता है उसकी क्या स्थिति होती है तो मनुस्मृति बताती है अनापाकृत्य मोक्षं सेवमानो सेव तो मोक्षम अनापाकृत्य पहले ये लगा दीजिए ऋण त्रीणी ऋणानी अनपाकृत्य पूर्वार्ध से त्रीणी ऋणानी पदों को लिया आई है तो त्रीणी ऋणानी अनपाकृत्य जो टीका में उत्तरार्ध है उसका अन्वय कर रहे हैं तो अनपाकृत्य का कर्म हुआ ऋणानी त्रीणी और इनका अपाकरण किए बिना अनपाकृत्य का अर्थ निकलेगा मोक्षम तु अधः अध तो जो मोक्ष का सेवन करता है का मतलब अध्यात्म मार्ग में बढ़ता है तो मनु मनुजी कहते हैं कि उसका अधः पतन होता है अध व्रजती यानी गि पतती उसकी अधोगति होती है ये जो स्मृति है यह नियामक बता रही है ऋण ऋण रीन के मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंधक होने में नियामक बता रही है इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष की ओर से करके उसका समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो समाधान भाष्य है श्रुति के आधार पर भगवान भाष्यकार समाधान कर रहे हैं कि इत्यादि मनुष्यलोक न्यादि लोकत्रियम श्रुते तो सोय मनुष्यलोक पुत्रे न से आगे आता है जय्य कर्म पितृलोक विद्या देवलोक और जय्य जय, जय क्रिया जो है कृत्य क्रित, प्रत्यात्थ कृत्य प्रत्यात् है जय्य उसका अनुवर्तन आएगा कर्मणा पितृलोको जय्य और विद्या देवलोको जय्य ऐसा तो यहां आप यह जो श्रुति वचन है ये क्या बता रहा है कि मनुष्य लोक रूपी जो फल है जय यानी प्राप्तव्य है किससे तो पुत्रेण एव तो पुत्र रूप साधन से एवकार साधनांतर का व्यावर्तक है तो मनुष्य लोक की प्राप्ति पुत्र से ही होती है ये इस वचन ने कहा और कर्मणा पितृलोक जय्य एवकार कर्मणा के साथ भी अन्वित होगा जो पुत्रेण एव के पास में एवकार है तो अर्थ निकलेगा कि पितृलोक की प्राप्ति कर्म से ही होती है और विद्या देवलोक यहाँ पर भी एवकार और जयय दोनों पद आएंगे विद्या के साथ एव अन्वय होगा और देवलोक के साथ जयय का अन्वय होगा तो देवलोक की प्रा, देवलोक प्राप्त आर्ह है किससे तो विद्या से विद्या से उसे प्राप्त किया जा सकता है तो देवलोक है ब्रह्मलोक और विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या यानी उपासना तो ये श्रुति इत्यादि लोकत्रियम श्रुते है तो ये बताते हैं कि क्यों ऋण मोक्ष में प्रतिबंधक नहीं है और अविद्वान के द्वारा अपेक्षित मनुष्य लोकादि की प्राप्ति में ही प्रतिबंधक है ऐसा क्यों है इसमें हेतु बताया जा रहा है आ, ये श्रुति को इस श्रुति प्रमाण से निश्चित होता है इस श्रुति ने बताया जो मनुष्य लोकादि काम है उनकी प्राप्ति का साधन है क्रमतः पुत्र कर्म और विद्या और ऋण का स्वरूप है इन मनुष्य लोकादि की प्राप्ति के साधनभूत पुत्रादि का अभाव ये ऋण है निसंतानत्व ऋण है गृहस्थ का तो नि संतानत्व ये ऋण होने से यह प्रतिबंधक बनेगा कि इसमें मनुष्य लोक की प्राप्ति में इसके लिए संतान जरूरी है तो फिर सामान्य उपाय से नहीं संतान हुई तो पुत्रेष्टि यागादि के अनुष्ठान द्वारा संतान प्राप्त कर लें यदि मनुष्य को मनुष्य लोक को ही प्राप्त करना है तो उसका साधन संतान प्राप्त कर ले पहले इससे साधनांतर से उतरेष्टि यागा से तो मनुष्य लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक ऋण हो गया निसंतानक लोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक ऋण का स्वरूप हुआ कर्माभाव और यावज्जीवादी श्रुतिविहित कर्माभाव कर्मा ये पितृलोक प्राप्ति के प्रतिबंधक ऋण का स्वरूप है और उपासना भाव यह देवलोक प्राप्ति के प्रतिबंधक ऋण का स्वरूप होगा और ये जो तीनों अभाव है साधनों के उनका आज वो प्रतियोगी हैं पुत्र पुत्राभाव का प्रतियोगी है पुत्र ये होगा मनुष्य लोक की प्राप्ति का साधन और पुत्र हैं तो माना जाएगा निस्संतान रूप ऋण का अपाकरण हुआ ऋण अपाकरण कर, करना है जो अभावात्मक ऋण है साधना भा, आद, साधना भावात्मक उसके प्रतियोगी साधन को अपनाएगा जो अज्ञानी तो ऋण का अपाकरण हुआ यह माना जाएगा और वो जो अनुष्ठित परिपक्व साधन है वह मनुष्य लोकादि की प्राप्ति में हेतु बनेगा तो मनुष्य मनुष्यलोकादि के प्रतिबंधक पुत्राभाव रूप ऋण का अपाकरण होगा पुत्र के होने से ये ये श्रुति बता रही है तो इत्यादि लोकत्रय साधन नियम श्रुते तो लोकत्रय की प्राप्ति का साधन नियम से पुत्रादि को ही बताने वाली जो श्रुति है ये एवंकार साधनांतर का व्यावर्तक बन रहा है ना तो इस प्रकार ये सिद्धांति के पास नियामक हो गया श्रुति वचन और पूर्व पक्षी के पास नियामक है अपने पक्षे का निश्चायक स्मृति वचन तो श्रुति और स्मृति इन दोनों में बलवान माना जाता है श्रुति को और स्मृति को श्रुति मूलक स्मृति ही प्रमाण होने से श्रुति विरोधिनी स्मृति को माना जाता है अन्यार्थक उसका तात्पर्य अन्य अर्थ में होगा नियम में तात्पर्य नहीं होगा वो विधि नहीं बनेगा नियामक विधि नहीं बनेगा अभी तू अर्थवाद कोटि में जाएगा स्मृति वचन इस अभिप्राय से लिखा कि इत्यादि लोकत्रय साधन नियम श्रुते हे तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए नान्येन विद्या इति सोयोक जय्यो न्येलोको विद्युए पुत्रादी हेतुविभा कर्तव्या पुत्रादि साध्यलोक प्राप्ति प्रति एव युक्त ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा तो सोय मनुष्यलोक पुत्रे नय्य यह श्रुति पुत्र और मनुष्यलोक की प्राप्ति में साध्य साधन भावत आ रही है एवकार को पुत्र के साथ अन्वित करके श्रुति ने एवकार से बाकी साधन का व्यावर्तन कर दिया मनुष्य लोक की प्राप्ति में साधनांतर नहीं है और इसी एवकार के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह वाक्य आया नान्य न कर्मणा ये एवकार का स्पष्टीकरण है कि अन्य कर्मना कर्मणा पितृलो न जय पुत्र से अतिरिक्त अन्य कोई कर्म यदि करता है तो उससे पितृलोक की मनुष्य लोक की प्राप्ति नहीं होती है मनुष्य लोक की प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं है और कर्मणा पितृलोको तो यहां पर भी पुत्र नहीं वसे एवकार और जयपद आएगा तो कर्मणा एवं पितृलोको जय तो ये श्रुति कर्म को बता रही है पितृलोक प्राप्ति का साधन और विद्या को ही यानी उपासना को ही देवलोक प्राप्ति का साधन बता रही है ये श्रुति तो इति श्रुति श्रुति से ये निश्चित हुआ कि पुत्रादि नाम मनुष्य लोकादि हेतुत्व अवगमत तो।, तो मनुष्य लोकादि के प्राप्ति के प्रति हेतुत्व पुत्रादि में अवगत हुआ निश्चित हुआ तो पुत्रादि भी अपतव्यादि पुत्रादि रूपा ऋणा पुत्रादि साध्य लोक प्रति प्रतिबंधकत्व एवं युक्त तो ये साध्य साधन भाव निश्चित होने से माना जाएगा कि पुत्रादियों के द्वारा अपा कर्तव्य जो पुत्रादि अभाव रूप ऋण रीन है ऋणा नाम का विशेषण है पुत्रादि अभाव रूपा तो पुत्रादि के अभाव रूप जो ऋण है पुत्रादि में आदि शब्द से लेना कर्म उपासना को तो पुत्राभाव कर्मा भाव उपासनाभाव ये तीन ऋण आ, का ये तीन अभाव स्वरूप हो जाएंगे और इन अभावों का अपाकरण कैसे होगा तो इनका प्रतियोगी आएगा तो अभाव का प्रतियोगी आएगा तो अभाव का अपाकरण हो जाता है ना अपाकरण का मतलब निराकरण निवृत्ति ध्वंस तो ये अभाव भी चला जाएगा प्रा... प्राग भाव नष्ट भी होता है ना तो ये पुत्रादि का अभाव हो गया एक प्रकार एक प्रकार से पुत्रादि का प्राग अभाव और इसके प्रतियोगी पुत्रादि जैसे ही प्राप्त होंगे तो घट उत्पन्न होते ही घ, घट का प्राग अभाव जैसे नष्ट होता है ऐसे पुत्रादि के प्राप्ति के साथ ही साथ पुत्रादि का अभावरूप जो ऋण है वह निवृत्त होगा उसका अपाकरण हो जाएगा और मनुष्य लोकादि की प्राप्ति होगी पुत्रादि के द्वारा तो इस प्रकार ये पुत्रादि अभावरूप जो ऋण है जिनके निवृत्ति का साधन पुत्रादि उन पुत्रादि के द्वारा साध्य लोक प्राप्तिम प्रति प्रतिबंधकत्व तो पुत्रादि अभा में प्रतिबंधकत्व है पुत्रादि के द्वारा प्राप्तव्य मनुष्यादि लोक के प्रति ही प्रतिबंधकत्व होगा प्रतिबंधक युक्तम ये ऐसा मानना उचित है <coughs> यानी युक्त है युक्तम का अर्थ होता है वो युक्ति क्या होगी तो कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व ये साधन का क्या नाम वो प्रतिबंधक का लक्षण है कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व प्रतिबंधकत्वम मतलब यत्र यत्र प्रतिबंधक तत्र तत्र कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्वम एक व्याप्ति बनेगी तो कारणीभूत अभाव है भाव तो पहले ऋण का स्वरूप क्या होगा तो ऋण का स्वरूप होगा पुत्राभाव जैसे मनुष्य लोक प्राप्ति का प्रतिबंधक ऋण है पुत्राभाव प्रतिबंधक है और इसका लक्षण प्रतिबंधक का इसमें घटना चाहिए ना तो माना जाएगा प्रतिबंधक का लक्षण है कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व तो कारणीभूत अभाव से लिया जाएगा ऋण के ऋण का अभाव यह है कारणीभूत अभाव मनुष्य लोक की प्राप्ति के प्रति कारण यानी साधनभूत अभाव वो कौन सा होगा भाव का अभाव पु, पुत्रा भाव का अभाव और अभाव का अभाव माना जाता है प्रथम अभाव के प्रतियोगी स्वरूप तो भाव का अभाव का मतलब निकलेगा पुत्र कर्मा भाव का अभाव का अर्थ निकलेगा कर्म विद्या भाव का अभाव का अर्थ निकलेगा विद्या तो ये पुत्र कर्म तथा विद्या ये हैं कारणीभूत अभाव किनके अभाव रूप है ये पुत्र भी अभाव रूप है लेकिन किसके अभाव रूप है भाव के अभाव रूप है पुत्र के अभाव का अभाव है पुत्र कर्म के अभाव का अभाव है कर्म और विद्या के अभाव का अभाव है विद्या और इन इनको कहा जाएगा पुत्र कर्म तथा विद्या को कारणीभूत अभाव और उनके प्रतियोगी हैं पुत्राभाव कर्माभाव विद्याभाव ये प्रतिबंधक का लक्षण उनमें घट रहा है और इसलिए जहा जहां, जहां प्रतिबंधक होगा वहां वहां कारणीभूत अभाव प्रतियोगित्व तो रहेगा इस व्याप्ति को लेकर के ये बताया गया कि यह सूती ये स्पष्ट कर रही है कि मनुष्य लोकादि की प्राप्ति के प्रति ही पुत्रादि अभाव रूप ऋणों में प्रतिबंधकत्व है न कि मुक्ति के प्रति क्योंकि इसमें मुक्ति रूप फल के प्राप्ति का साधन नहीं बताया है, संसार अंतपाति लोकत्र के प्राप्ति का साधन बता करके ऋण को ये श्रुति बता रही है लोकत्रय की प्राप्ति में ही प्रतिबंधक तो इत्यादि साधन नियम श्रुति तो दो वचन हो गए पूर्व पक्ष के पास स्मृति वचन नियामक के रूप में और सिद्धांति के पास नियामक के रूप में श्रुति वचन तो श्रुति और स्मृति इन दो नियामकों में से बलवान नियामक है सिद्धांति का श्रुति वचन रूप नियामक इसलिए वो हो जाएगा क्या नाम आपका मनुष्य लोकादि रूप जो संसार है उसकी प्राप्ति में ही प्रतिबंधक माना जाएगा ऋण को आगे है टीका में ऋण ऋण अनपाकरणे पुत्रादि साधना भावे न साध्य लोकाभाव ये युक्ति बताई कि ऋण का अनापाकरण यदि होगा ऋण का अनापाकरण है पुत्रादि का अभाव बना रहना तो यदि पुत्रादि रूप साधन का अभाव बना रहेगा तो माना जाएगा ऋण का अनापाकरण हुआ तो पुत्रादि अभाव रूपानाम क्या नाम पुत्रादि साधन अभाव ना पुत्रादि के साधन का अभाव होने से इनसे साध्य जो मनुष्यादि लोक है उनका भी अभाव होगा वो भी प्राप्त नहीं होंगे उनका अभाव का मतलब उनकी प्राप्ति न होना तो ये युक्ति हुई और श्रुति भी बताई गई आगे कहते हैं कि ये श्रुति मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक ऋण को नहीं बताती है न मुक्तिम प्रति तस् तद अभाव रूप पुत्रादि साध्यवाभाव अने मुक्तिम प्रति न प्रतिबंधकत्वम ऋण री, से ऐसा लगा तो ऋण में आ, मुक्ति के प्रति प्रतिबंधकत्व तो नहीं है क्यों तो कहते तस्या तदभाव पुत्रादि साध्या साध्यावात् तो यानी मुक्ते शब्द मुक्ति का परामर्शक है तो मुक्ते है, तद अभाव पुत्रादि साध्यवाभात् पुमुक्ति तो पुत्रादि के अभाव रूप तद अभाव रूप यानि पुत्रादि अभाव का अभाव रूप जो पुत्रादि हैं पुत्रादि साधन है मनुष्य लोकादि के प्रापक उनसे साध्य नहीं है पुत्रादि साध्यत्व मुक्ति में न होने से मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक नहीं माना जाएगा पुत्रादि अभाव रूप ऋणों को ये यहां पर कहा गया तो कहा फिर वो स्मृति की क्या गति होगी मनुस्मृति की स्मृति भी तो प्रमाण होती है श्रुति स्मृति उभय नेत्रे ये कहा गया सनातनियों के लिए दो नेत्र है अलौकिक अर्थ को जानने के लिए अलौकिक प्रमाण से अवगत न होने वाले अर्थ को देखने के लिए यानी जानने के लिए दो नेत्र हैं श्रुति और स्मृति तो जैसे एक नेत्र में कोई विकार हो तो दूसरा एक नेत्र बंद होने पर भी दूसरे नेत्र से देखती है कि नहीं और दोनों नेत्र से भी दोनों निर्विकार है तो दोनों से भी देखते हैं तो ये जो एक नेत्र है स्मृति भी जगत का उस स्मृति रूपी नेत्र का नेत्र की क्या गति होगी नियामक की जो पूर्व पक्षी ने नियामक बताया था स्मृति को तो सिद्धांति के अनुसार तो आ, मनुष्यादि लोक की प्राप्ति में ही प्रतिबंधक बन रहे हैं ऋण और स्मृति तो बता रही थी मोक्ष में भी प्रतिबंधक ऋणों को उस स्मृति की गति क्या होगी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार ने सिद्धांति की ओर से लिखा कि स्मृतेश्च रागिनम प्रति सन्यास निंदार्थ वाद संन्यासनिंदावादमात्र तो जो स्मृति वचन है अनकृत्य मोक्षं तो शेव मनो व्रजत ये, ये क्या करता है तो कहते रागिनम प्रति को शब्दादि विषय विशे विषय को राग देश चित्त में रहते हुए भी सन्यासी बना, बिना वैराग्य के सन्यासी बना तो कहते हैं ऐसे सन्यासी के सन्यास की निंदा करने वाला अनपाकृत मोक्षंतु सेवमान व्रजतः ये स्मृति वचन है तो रागिनम प्रति सन्यास निंदा तो रागद्वेश रूपी अशुद्धि से युक्त अंतकरण होते हुए भी सन्यासी बना तो उसकी निंदा रूप अर्थवादात्मक ये वचन है ये इस वचन की गति होगी अर्थवाद माना जाएगा इसे नियामक नहीं नियामक विधि नहीं पास नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि श्रुति विरोधे स्मृति अन्यथा नयनम न दुष्यति जब स्मृति का श्रुति के साथ विरोध हो तो स्मृति का तात्पर्य अन्य अर्थ में माना जाएगा जो शक्ति से प्रतिमान अर्थ है उसमें न मान करके उसका तात्पर्य अर्थ कोई दूसरा निकलेगा तो सोय मनुष्यलोक पुत्र न जय्य इत्यादि श्रुति के साथ अनपाकृत्य तु इत्यादि स्मृति का विरोध होने से इस स्मृति का अन्यथा नयन होगा तात्पर्य बताना निंदा में तो निंदा में तात्पर्यवती ये स्मृति है ये बताना ये हुआ अन्यथा नयन और ये कोई दोषा नहीं माना जाता न दुश्चेती का अर्थ है दोषा नहीं माना जाता इस अभिप्राय से ये कहा कि स्मृतेश्च रागिनम प्रति इत्यादि तो आगे टिप्पणीकार ने लिखा कि श्रुति विरोधस्तु अनुपदम एवं स्फुटी भविष्य तो अनाकृत्य मोक्षंतु सेवा मनो व्रजत्यध स्मृति का श्रुति के साथ विरोध कैसे हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं अनुपदम स्फुटी भविष्य भवती आगे स्पष्ट होगा अब दूसरा वाक्य है भाष्य में विदुष ऋण प्रतिबंधा भाव इत्यादि इसके अवतरण टीका है न कव उत न्याय तो मुक्ति प्रतिबंधक प्रति किंतु श्रुतिपी इति तो केवल उक्त न्याय से यानि साधनीभूत अभाव प्रतियोगित्व प्रतिबंधकत्वम ये जो न्याय बताया था इस न्याय से मात्र मुक्ति के प्रति पुत्रादि अभाव रूप ऋणों में अप्रतिबंधकत्व है ऐसी बात नहीं किंतु श्रुति भी पुत्रादि अभावरूप ऋणों में मुक्ति के प्रति अप्रतिबंधकत्व बता रही है इस अभिप्राय से लिखा कि विदुष्च प्रतिबंधा भावो दर्शित आत्मलोकार्थिनः किं प्रजया कैष्याम इदिना तो विदुष का विशेषण है आत्मलोकार विदुष ऐसा आत्मलोकार्थी जो विद्वान है यहां विद्वान लेना नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्यमान ये नहीं कि अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार हो गया उसमें फिर आत्मलोकार्थित्व तो भी नहीं रहेगा ना तो अभी आत्मलोकार्थित तो जिसमें है आत्मलोक शब्द का अर्थ है मोक्ष रूप फल आत्मलोक शब्द का अर्थ है मोक्ष और आत्मलोकार्थी शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष रूपी फल चाहने वाला मुक्ति चाहने वाला जो विद्वान वो होगा ज्ञान की सात भूमिकाएं बताई गई है ना तो प्रथम तीन भूमिकाएं हैं साधन भूमिकाएं तो पहली भूमिका है शुभेच्छा शुभेच्छा का अर्थ है मुमुक्षा इसलिए आत्मलोकार्थी को भी विद्वान कहा गया है ज्ञानी कहा गया है लेकिन वो ज्ञान की प्रथम भूमिका रूढ़ है आत्मलोकार्थी मुमुक्षु तो आत्मलोकार्थी विद्वान का मतलब मुमुक्षु विद्वान विषय की अपेक्षा इसमें विवेक है ना विषय में नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं है इसमें विवेक है और विवेक होने से वैराग्य है अनित्य मनुष्य लोकादि के प्रति इसलिए इसे कहा जाएगा आपका विद्वान आत्मलोकार्थी और उसके प्रति ऋण प्रतिबंधा भावः दर्शित ऐसा लगाना तो मुमुक्षु विद्वान मैं वहां विद्वान ही लिखा है कि अविद्वान भी लिखा है मुमुक्षु को दोनों कोटि में लिया जा सकता है विद्वान कोटि में भी अविद्वान कोटि में भी विद्वान ही लिखा है ना विदुष ऐसा ही लिखा है ना तो इसलिए वो विद्वान है जैसे हिरण्यगर्भ को ईश्वर कोटि में भी रखते हैं जीव कोटि में भी रखते हैं ऐसे मुमुक्षु जो है अज्ञानी भी है ज्ञानी भी है संसार नहीं चाहता इस को लेकर के ज्ञानी है उसमें केवल एक ही इच्छा है मोक्ष की इच्छा संसार की इच्छा नहीं है ज्ञानी में भी इच्छाएं नहीं होती है तो ज्ञानी कल्प है ना वो ज्ञानी कल्प का मतलब ज्ञानी से थोड़ा सा न्यून थोड़ी सी न्यूनता क्या है कि ज्ञानी में मोक्ष की भी इच्छा नहीं है और मुमुक्षु में मोक्ष की इच्छा है इतनी मात्र न्यूनता है ज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी में अपने मुमुक्षु में इसलिए वो ज्ञानी कल्प है ज्ञानी सदृश है विद्वत कल्प कहलाएगा विदुष का अर्थ विद्व निकलेगा विद्वत्कल्प जो आत्मलोकार्थी है उसमें ऋण प्रतिबंधा भाव दर्शित दर्शित का कर्ता होगा इत्यादिना इत्यादिना ना दर्शित कर्मणी प्रयोग है ना इसलिए कर्ता में तृतीय हुई तो इत्यादिना में इति शब्द से लेना इस श्रुति वचन को किम प्रजया यह श्रुति बताती है कि मुमुक्षु के फलभूत मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक पुत्रादि रूप ऋण नहीं है ऋण प्रतिबंधा भाव है यानी रीन, ऋणों से प्रतिबद्ध मुक्ति नहीं होती है ये इन श्रुति वचनों से प्रतीत होता क्या नाम निश्चित होता है पहले बताया गया है तथा च, तथा इत्यादि का अवतरण तो नहीं है लेकिन ये देखिए भाष्य में ही कि तथा ये स्म वै तद विद्वांस आहु ऋष का वेदि तो सामान्य रूप से पहले कि प्रजया कर्या्यामो ये शानो आत्मा अयन लोक इस श्रुति को बताया गया मोक्ष प्राप्ति में ऋण प्रतिबंधक नहीं है इस अर्थ को बताने वाली यह स्मृति है मोक्ष ऋण से प्रतिबद्ध नहीं होता इसमें नियामक यह स्मृति है श्रुति है स्मृति नहीं श्रुति तो इसमें प्रजा शब्द उपलक्षण है ये बृहदारण्यक वचन है किम प्रजा करी शामू? और इसको माना जाएगा प्रजापद को उपलक्षण कर्म तथा विद्या का तो प्रजा शब्द से ही तीनों साधनों को लेना होगा तो तीन साधन हुए प्रजा यानी पुत्र प्रजा शब्द का अर्थ पुत्र च्यर्थ और उपलक्षण विधया लिए गए दो अर्थ हैं कर्म तथा विद्या तो पुत्र कर्म एवं विद्या से इन तीन साधनों से ये हैं भाव रूप साधन इन पुत्रादि का अभाव है ऋण ऋण का अभाव है ये पुत्रादि रूप साधन इनसे हम किम करी श्याम हम क्या करेंगे इन साधनों से क्योंकि इन साधनों से साध्य जो लोकत्रय हैं इनकी कामना हमें नहीं है आगे हैं एक विशेष विशेष श्रुति जो विद्या को और कर्म को उनके प्राप्त ये जो देवलोक और पितृलोक प्राप्ति का साधन बताने वाले वचन हैं उन्हें दिखा करके जो मुमुक्षु ऋषि लोग हैं वे कहते हैं कि हम विद्या से भी क्या करेंगे और कर्म से भी क्या करेंगे क्योंकि हमें इनसे साध्य लोक की प्राप्ति की कामना ही नहीं है हमें तो आत्मलोक प्राप्ति की कामना है और वो आत्मलोक प्राप्त होता है ज्ञान से इसलिए हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के साधनों में हम लगेंगे न कि संसार प्रापक साधनों में ये इस अभिप्राय से कहते हैं कि एक तस्म वही तद विद्वांस आहुर् ऋषय कावशेया इत्यादि तो एक तमेंत ये सरोनाम और तद विद्वांस इन दोनों का आपस में अन्वय होगा तद एत तो तद एत शब्द से लिया जाएगा प्रकृत ब्रह्म को परमात्मा को तो तद एत ब्रह्म विद्वांस ऐसा लगाना तो ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म को जान लिया है जिन्होंने ब्रह्म विद्वांस कहलाएंगे ये ऋषय का विशेषण है तो तद ए तद विद्वांस ऋषय वे कौन है तो कावशेया तो कावशेय ऋषि है बहुवचन होने से कावशे कई एक ऋषि हैं उनको लेना तो कावशया ऋषय ब्रह्म विद्वांस आहु कहते हैं क्या कहते हैं तो यहां ब्रह्म विद्वांस शब्द से लेना जैसे भाष्य में विदुष शब्द से लिया गया था ना यानी शुभेच्छारूढ़ शुभच्छा रूपी जो प्रथम भूमिका है ज्ञान की तदारूढ़ मुक्त तद विद्वांस शब्द से लेना ऐसे जो कावशे ऋषि है मुमुक्षुजन वे आहु यानी कहते हैं क्या कहते हैं कि किमर्था व्यय अधेश्या महे हम किस लिए अध्ययन करें अध्ययन शब्द का अर्थ है उपासना तो किमर्था वयम वध्य श्याम का अर्थ निकलेगा हम उपासना किस लिए करें उपासना का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति और वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हमें नहीं चाहिए उपासना का फल हमें नहीं चाहिए तो हम जिस साधन का फल हमें चाहिए ही नहीं उस साधन का अनुष्ठान क्यों करें इससे ये एक प्रकार से किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से ये कहा गया कि कावशे ऋषियों को अपेक्षित जो मोक्ष है उसमें प्रतिबंधक विद्याभाव रूप ऋण नहीं है आगे हैं दूसरा एक श्रुति श्रुतिवचनदस्म वै तत्पू विद्वांसो अग्निहोत्र न जुवान चक्रू इति जुह्वान्चक्रुति कौशितकी तो ब्राह्मण में ये वाक्य है ब्राह्मण उपनिषद में कि पूरे को पहले लगा ये पूरे तद विंस तो पूर्व में जो मुमुख सूजन हुए हैं तद एतद विद्वान स से लेना मुमुख सूजन मोक्ष चाहने वाले उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अग्नि अग्निहोत्रादि कर्मों से साध्य कर्मणा पितृलोक यह श्रुति पितृलोक शब्दी तो स्वर्ग को बता रही है और हमें स्वर्ग चाहिए नहीं कर्म अग्निहोत्रादि कर्म का फल तो हम कर्म करें क्यों तो सीधे निषेधार्थक न बताया कि न जुहवान चक्रु या अग्निहोत्र का अनुष्ठान उन्होंने नहीं किया का मतलब संन्यास ले लिया ऊपर तो इस प्रकार यह स्मृति श्रुति बता रही है कि पितृलोक की प्राप्ति का साधन कर्म है और कर्माभाव है ऋण और वह है पितृलोक की प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक न कि मोक्ष के प्रति ये सब मुमुक्ष जन हैं किम प्रजया कर वै तद विद्वांसो आहुर् ऋषय इत्यादि में बताए गए तीनों वचनों में बताए गए मुमुक्ष लोग हैं और ये मुमुक्षु लोग क्रमातः ये बता रहे हैं लोकत्रय प्राप्ति के साधनों का हमें प्रयोजन लोकत्रय में से कोई नहीं चाहिए तो इनसे हम क्या करेंगे हमें तो मोक्ष चाहिए और इनमें मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य नहीं है इन वचनों से सिद्ध होता है पुत्रादि साधना भावरूप ऋण जो है वह मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक नहीं है यदि मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक होता तो मुमुक्षु जन इन तीनों साधनों को भी अपनाते प्रतिबंधक को हटाने के लिए लेकिन उनका ये कथन सिद्ध कर रहा है यह श्रुति वचन कि ये लोग तो इन पुत्रादि का त्याग कर रहे हैं साधनों का का अर्थ है कि पुत्रादि का अभाव रूप जो ऋण है वे वह ऋण प्रतिबंधक नहीं है ये लोग जिस फल को प्राप्त करना चाहते हैं उस फल की प्राप्ति में ये मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं है ये तीनों ऋण हा हाँ, वो यानी तो पुत्रादि का भाव प्रतिबंधक होगा तो फिर ऋण को बनाए रखें ऋण का स्वरूप तो है अभाव और भाव तो है ऋण का अभाव इसलिए ऋण अपाकरण करने की इनको जरूरत नहीं है जिनको पुत्रादि साधनों के फल की इच्छा नहीं है उनको ऋण त्रय का अपाकरण भी आवश्यक नहीं है क्योंकि वो ऋण त्रय उनके फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक नहीं है एक वाक्य है श्रुति में इसको देखिए तो श्रुति त्रयेण क्रमेण प्रजा अध्ययन कर्म नाम अनुष्ठिता अप्रतिबंधकत्व दर्शित तो ये जो तीन श्रुतियां हैं किम प्रजा करीष्याम एक दूसरी एतदस्म वयी तद विद्वांसो अहूर्षय कावश और तीसरी एक तस्म वी तत्पूर्वे ये ये जो तीन श्रुतियाँ हैं क्रम से इन तीनों श्रुतियों ने प्रजा अध्ययन और कर्म ये अनुष्ठिता जब अनुष्ठित होते हैं तो अप्रतिबंधकत्व दर्शित तो अप्रतिबंधकत्व दिखाया है ये प्रतिबंधक नहीं है ऋण अनुष्ठित ये तीनों इन तीनों का अनुष्ठान ये है प्रतिबंधक का स्वरूप और वह मोक्ष में प्रतिबंधक नहीं है अप्रतिबंधकत्व दर्शितम और कावशया इसके बाद में थोड़ा से जोड़ने के लिए कहा जाता है इति अनंतरम किमर्था वयम अध्यश्यामहे शेषो द्रष्ट्य कावशेया इस पद के बाद में किमर्था वयम अधेशामहे इतना उस उत्स्रुति का अंश जोड़ देना मूल में हई है, है। लेकिन भाष्यकार भगवान इतने लंबे लंबे वाक्य लिखेंगे तो ग्रंथ बढ़ जाएगा ना जो आदि शब्द से ग्राह्य है उसको यहाँ पर टीकाकार ने कहा उसके साथ शेष कर लें और अध्ययन शब्द का अर्थ यहां पर है विद्या बाकी की चर्चा हम लोग कल कर